सभी परिग्रह का त्याग करने वाले सन्यासी के शरीर स्थिति का हेतु सन्यासी की शरीर स्थिति के हेतु अन्न आदि संग्रह का अभाव होने से शरीर स्थिति का हेतु मतलब शरीर निर्वाह का हेतु क्या है आदि से वस्त्र अन्य वस्त्र औषध, तो शरीर निर्वाह का हेतु क्या होता है अन्य वस्त्र होता है औषध होती है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 हाँ याचना आदि के द्वारा शरीर की स्थिति करना प्राप्त होने पर शरीर की स्थिति करना प्राप्त होने पर अच्छा और तो मतलब काम तो नहीं कर सकता है है ना तो याचना आदि से क्या दे सकते हैं सोचिए तो याचना ही देखती है तो फिर सुरक्षा हाँ बताएंगे अब देखेंगे पंक्ति हाँ सेवा भी कर सकते के द्वारा या सेवा करके लेना है हाँ याचना आदि के द्वारा शरीर स्थिति करना प्राप्त होने पर पंक्ति लगेगी सभी परिग्रह का त्याग करने वाले यति की शरीर स्थिति का हेतु अन्नादे परिग्रह स्वभाव अन्न आदि के, के संग्रह का हाँ अन्न आदि के संग्रह का अभाव होने से याचना आदि के द्वारा सभी याचना और सेवा सेवा करके कुछ लेना नौकरी करके लेनासंग अनुसार लेने पड़ेगा याचना आदि के द्वारा शरीर स्मृति करना प्राप्त होने पर अब ये बोधहन स्मृति का एक वचन है अयाचितम अयाचितम का क्या है बिना याचना की ये। ये सन्यासी के प्रकरण की स्मृति है तो कैसे लेना चाहिए अयाचितम बिना मांगे जो मिले बिना मांगे जो भिक्षा मिल जाए और असंकल करते है बिना संकल्प के बिना संकल्प के अच्छा संकल्प मांगे नहीं कोई सोचे मन से संकल्प करेंगे वैसा हमको भगवान दे देंगे तो मन से संकल्प भी नहीं करना है उस पदार्थ का बिना संकल्प के असंकल उपन्नम यदृया यदि आयाचितम भी आ चुका है ना पहले तो यदि का अर्थ होगा बिना इच्छा किए उपन्नम का अर्थ होता है प्राप्त है अयाचितम उपन्नम असंकलिप्तम उपन्नम और यदि उपन्नम बिना मांगे प्राप्त हुई और बिना संकल्प के प्राप्त हुआ और बिना इच्छा के प्राप्त हुआ इस प्रकार जो भिक्षा मिल जाए उससे क्या है कि जीवन निर्वाह करना चाहिए ठीक है बिना इच्छा के ये तो बहुत है ना भूख लगने पर भी मांगना नहीं है अभी ये कोई दे दे तो खा लेना नहीं संतोष करना ये बहुत अच्छी बात है वैसे भी मांगने का भी विधान है शास्त्र में पांच सात घरों से भिक्षा मांगने का विधान है तो देखो इसको लगा देखो उस दुबारा अर्थ लगाएंगे आप इसका ठीक है जो जो अर्थ किया है यही ठीक है अब देखेंगे बिना मान्य प्राप्त हो बिना संकल्प के प्राप्त हो बिना इच्छा के प्राप्त पूरी उठ नहीं है होगा कि ऐसे अन्य निर्वाय करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए ऐसे अन्य इत्यादि वचन से ज्ञात इत्यादि वचन से क्या ज्ञात है कि इत्यादि वचन से ज्ञात यति की शरीर के इत्यादि वचन से ज्ञात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 यति की शरीर के स्थिति के हेतु अन्न आदि की प्राप्ति के साधन को प्रकट करते हुए कहते हैं कौन कहते हैं भगवान कहते हैं अब ज्ञान देना कि ये अब जो गृहस्थ है ना गृहस्थ को तो पंच महायज्ञ करने हैं अग्निहोत्र करना है संग करना है तो वो क्या है कि सभी परिग्रह को तैयार लेगा तो नित्य नित्त कर हो पाएंगे हाँ तो जब स्व परिग्रह आया है ना इसीलिए शंकराचार्य यहाँ यति लगाते हैं यहाँ साधक भी उपचित नहीं है साधक मात्र शंकराचार्य को अच्छा तो जो गृहस्थ है वो तो क्या है कि सब प्रकार के सरिग्रह का त्याग करेगा तो उसके वैदिक कर्म संपन्न नहीं? नहीं।, नहीं।, नहीं हो सकते हैं उसको तो सब रखना पड़ता है इतना जरूर है कि गृहस्थ का त्याग होना चाहिए अंदर से और सन्यासी का त्याग होना चाहिए अंदर बाहर दोनों ओर से है ना गृहस्थ का अंदर से त्याग आसक्ति किसी में नहीं और सन्यासी का अंदर बाहर दोनों ओर त्याग होना चाहिए यही अंतर है तो यहाँ पर जो है ना ये वही सन्यासी ही भाष्यकार को लेना है और वो धन स्मृति भी उसी प्रसन्न की है ठीक है हाँ क्योंकि आगे जो है ना सही तो समय में आएगा यज्ञ आचरता यज्ञ का आचरण करने वाला तो फिर वहाँ जो कर्म कर्मचार्य नहीं किया है वो ग्रस्त है आगे ये सन्यासी ही लेना वास्तुकाल को ये शंकराचार्य ने ऐसा लिया है दूसरे टीकाकार तो साधा कर्थ करते हैं और ये ये जो है सन्यासी अर्थ करते हैं तो अब अपना अपना जैसा जिसको समझ में आया अच्छा आया ये भी अच्छा अर्थ तो इन्होंने यती किया है शंकर तो वास्तुक में साधु सन्यासी ही है तो उसको प्रकट करती हुए कहती हैं हाँ सब कुछ त्याग कर लिया है आप फिर कैसे जीवन निर्वाह करें, तो भगवान बताते हैं, कृत्वा करेंगे देखेंगे यदृक्षा लाभ संतुष्ट दंगातीत विमत्तर सम निबधते लाभ संतुष्ट इसका है बिना मांगे हुए बिना मांगे प्राप्त की पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला बिना मांगे या बिना मांगे प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट संतुष संतुष रहने वाला बिना मांगे जो मिल जाए ना उसी से संतुष्ट रहने वाला मांगना अच्छा नहीं है से फट जाए तो भी मांगना नहीं ग्री कि थे किसी को शर्माए भी आपको देखकर आपको शरीर पर डाल दे तो ले लेना कहना नहीं अपने को क्या शर्म करना है दूसरे को शर्माए तो वो दे देगा तो ऐसा तो ये बिना मांगे हुए क्या बिना मांगे प्राप्त, प्राप्त हुए पदार्थ प्राथ प्राथ से संतुष्ट रहने वाला द्वंद से रहित तथा बैठ से रहित करा यदि निबद्ध कर्म करके भी बंधन को प्राप्त नहीं, नहीं होता है कर्म करके भी बंधन को प्राप्त नहीं, नहीं होता है लेकिन बिना मांगे प्राप्त हुए पदार्थ से, से संतुष्ट रहने वाला ध्वंदो से रहित द्वंदो से रहित का मतलब है कि द्वंदो से विचलित न होने वाला ध्वधों से विचलित न होने वाला वैर रहित सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला साधक या कर्म कृत कर, करने पर भी या कर ने, ने किया है कि कर, ना है, है ये क्योंकि सन्यासी का तो प्रसंग हैकार तो ने किया है देखे मेरा तब तो आएगा देखो पाठ यदक्षा लाभ संतुष्ट इसको समझाते है अपराथित लाभ यदि लाभ यदि लाभ का क्या हुआ अपराथित उपन तो लाभ बिना मांगे प्राप्त होने वाला पदार्थ या लाभाकार से जो है ना लब्धिमान पदार्थ लाभ का क्या है हाँ प्राप्त होने वाला पदार्थ ये मतलब है, है कर नहीं लाभ सकते ये तो बिना मांगे बिना मांगे प्राप्त होने वाला पदार्थ अपराधनता का क्या है तो उपनता लाभ का क्या है बिना मांगे प्राप्त होने वाला पदार्थ इसे कहेंगे ये यदृक्षा लाभ केम संतुष्टा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 मतलब अलम प्रत्यय कर अलम बुद्धि मतलब पर्याप्त है पर्याप्त है बुद्धि को क्या कहेंगे अलम बुद्धि भूख लगी है थोड़ा सा भी दे दिया मन में आया पर्याप्त हो गया ये ऐसा होना चाहिए करते ये यह वृक्षाधाप संतुष्टा हो गया और द्वंदा टीता को समझेंगे यहाँ द्वंद्व ही पाठ है द्वंद्व ही त्रिया उत है ना हमारे में द्व ऐसा प्रथम था उच्रांत करो शीत और सुनादी के साथ उनमे करना है ना क्या लिखा है द्वंदो द्व ही करिए विभक्ति वालों में एक साथ उनमे होता है सुधार लो आपको ठीक है क्या ठीक है तो लगाइए शीत और सुनादी द्वनो ऐसी पीड़ित होने पर भी हंड माना है ना शीत उष्णि से सताए जाने पर भी या पीड़ित किया जाने पर भी शीत उष्णादी द्वंदो से अभिषण चित्त रहित चित्त वाला व्यक्ति द्वंदातीत कहा जाता है लग जाएगा क्या शीत उष्णादि द्वंदो से पीड़ित किया जाने पर भी शीत उष्णादि द्वंद्व उसको पीड़ा पहुँचाते हैं शीत उष्ण आदि द्वंद उसको पीड़ा पहुँचाते हैं इससे पीड़ा पहुँचा होने पर भी विषाद रहित चित्त वाला कैसा मन uh, में कोई विषाद ना आए मन में कोई खिन्नता ना आए ऐसा शीत उष्णि द्वंदो से पीड़ा पहुँचाए जाने पर भी या सखाए जाने पर भी विषाद रहित चित्त वाले व्यक्ति को द्वंदातीत कहते हैं शीत व्यतीत तो करते ही तो चित्त में कोई विषाद ना हो खिन्नता ना हो ऐसा अब देखें जो विमश विगत सरा करते बताते हैं विघता मत्सरा विघता करता और मत्सरा का क्या होता है वैर है तो विगत मत्सरा कर करते भाषाकार बुद्धि मतलब निर्भय बुद्धि वाला मतलब वैर रहित तो बुद्धि वाला जिसकी बुद्धि में वैर किसी के प्रति वो बैर नहीं होना चाहिए किसी के प्रति समाह समाकार से देखेंगे तुल्लो यावस्य सिद्धौ असिद्धौ क्या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 हाँ इसमें खिन्नता नहीं आज कुछ मिला नहीं मन में भेद हो गया तो भी वो अच्छी बात हम तो देखे बिना देखें प्राप्ति और अप्राप्ति में समान रहने वाला ठीक है यह एरो जो ऐसा नती है यति कन्नो हम बताएंगे कहाँ करना है यह जो जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतु अन्नादि की के लाभ और अनाभ में लाभ यहाँ सिद्धो सिद्धों खर्च लाभ लाभ अलाभ कर रहे हैं का, ठीक है सिद्धि खर्च लाभ असिद्धि का क्या अलाभ हाँ। जो इस प्रकार शरीर स्थिति के हेतु अन्नादि की शरीर स्थिति है तो अन्नादे शरीर स्थिति के हेतु या शरीर निर्वाह के हेतु अन्नादि की प्राप्ति और अप्राप्ति में समान है ठीक है प्राप्ति अप्राप्ति में समान है अर्थात हर्ष विचार से रहित है प्राप्ति होने पे हर्ष नहीं हो और अप्राप्ति में विषादे हाँ। प्राप्ति या प्राप्ति में समान है अर्थात हर्ष विषाद से, से रहित है और पूर्व के प्रसंग से उसको मिला रहे हैं आया था ना कि कर्म आदि में अकर्म आदि देखने वाला जब तो कर्म में अकर्म देखने वाला और कर्म में कर्म देखने वाला और क्या यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठा यथाभूत आत्मा के ज्ञान में यथाभूत आत्मा के ज्ञान में स्थित आत्मज्ञान ज्ञान निश्चित होता है आत्म में लगा हुआ आत्मज्ञान में हाँ यथाभूत आत्मा, आत्मा, यथा आत्मा का अर्थ आत्मा की यथाथ स्वरूप यथाभूत आत्मा में क्या है आत्मा का तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में लगा हुआ अच्छा और ठीक है और ये क्या था इसमें बताया है कर्मादि कर्मादिधर सी ठीक है और है, ये देखेंगे कि आत्मा की यथात रूप के ज्ञान में लगा हुआ यथाभूत आत्मदर्शन निश्चित शरीर स्थिति प्रयोजन के लिए या शरीर स्थिति प्रयोजन के लिए शरीर आदि निर्वर्तन आदि कर्मी शरीर आदि से संपन्न होने वाले आदि दिख्षा, कर्म में भिक्षाटन आदि कर्म ने. कर्म में या भिक्षाटन आदि कर्म होटन आदि कर्म आदि कर्म होने आरोप और विखातन का ऐसा शरीर मात्र उपयोजन के लिए अधिक नहीं शरीर इसकी मात्र प्रयोजन के लिए शरीर आदि से होने वाले विखातन आदि कर्मों के होने आरोप गुणा गुणेशन थे गुण ही गुणों में हो रहे हैं अहम चिंतित करो यो ना मैं कुछ करता ही नहीं हूँ मैं कुछ है? करता, करता ही नहीं हूँ गुण कौन है ये आपका शरीर इंद्री गुणों का कार्य होने से गुण है से जा रहे हैं ना रास्ते में जा। तो कौन तो जा रहा है पैर जा रहे हैं और पैर भी क्या है की त्रिगुणात्मक तो प्रकृति का कार्य है गुणों का कार्य का कार उनमें से गुण है और किसमें तो जा रहे हैं किसी तो में तो भी गुण है गुण ही गुणों में रहे हैं भोजन कर रहे हैं ये भोजन भी रोटी दाल भी क्या है गुण है मुख भी क्या है ऐसा तो अपने कुछ अकर भाव हमेशा रहना तो देखना जी गुण ही गुणों में त्रिवृत हो रहे हैं या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार सदा एवं सदा परिस न इस प्रकार सदा विचार करने वाला है इस प्रकार सदा इस प्रकार सदा विचार करने वाला यति यति पहले लिखा है ना हुआ यति को तो यहाँ ले आएंगे हुआ ऐसा ठीक है हाँ विचार करने वाला यति आत्मा में कर्तृत्व का अभाव को देखते हुए आत्मा में कर्त नहीं आ, क्या है इस प्रकार सदा विचार करने वाला तथा आत्मा में कर्तृत्व का अभाव देखने वाला हुआ यति यदि यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक है सदा विचार करने वाला आत्मा में कर्तृत्व का अभाव देखने वाला हुआ यति विच्छा यती भिछाटन आदि कम विच्छा भिक्षाटन आदि कोई कर्म नहीं कर है तो नहीं करता ये क्यों कहा क्योंकि आया ना हाँ तो समझता प्रसन्न ज्ञान आदि नहीं जल्दी करवाणा ज्ञान रूप अग्नि ऐसी सभी कर्म उसके दस गए हैं तो इसलिए कुछ नहीं करता है फिर अपने को समझता है इसलिए भी कुछ नहीं करता है कि आत्मा के आत्मा में अभाव को देखने वाला वो व्यक्ति दिक्षाटन आगे कुछ भी करने नहीं, नहीं करता है तो स्पष्ट है ये विषय यहाँ पर हो गया अब और आगे बताते हैं अभी इसका व्याख्यान रह गया फिर तो, तो आप ही इसका व्याख्यान देखेंगे लोक व्यवहार सामान्य दर्शन दूल हो गई किंतु लौकिक मनुष्यों के द्वारा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 ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण आरोपित करतृत्व होने पर इसे दोबारा लगाना किंतु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम से तू पहले कर लेंगे किंतु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण सांसारिक मनुष्यों के द्वारा उसका आरोपित कर्तृत्व होने पर सांसारिक मनुष्य क्या है कि यार उसके कर्तृत्व का आरोप करते हैं की ये व्यक्ति भिक्षा कर रहा है ये व्यक्ति चल रहा है ये व्यक्ति स्नान कर रहा है तो वो जो सांसारिक मनुष्य क्या करते हैं उसके कर्तित्व का आरोप करते हैं तो आरोपित कर्तव के कारण है लोग कहते हैं कि भिक्षाटन आदि कर रहा है कंती तो देखेंगे किन्तु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण है लौकिक मनुष्यों के द्वारा आरोपित कर्तव्य होने पर या लौकिक मनुष्यों के द्वारा ज्ञानी का आरोपित करत होने पर तो लौकिक मनुष्यों के द्वारा आरोपित करत क्यों होता है या लौकिक से कर्तव्य का आरोप क्यों करते हैं क्योंकि लोक व्यवहार सामान्य रूप से उठा भी देखा जाता है कंक्ति लगाएंगे किन्तु ज्ञानी का लोक व्यवहार सामान्य रूप से देखे जाने के कारण लौकिक मनुष्यों के द्वारा ज्ञानी का आरोपित कर्तव्य भिखाटन आदि कर्मो में ज्ञानी करता होता है आदि करो में ज्ञानी होता है और आरोपित ले कर लेकर कहा जाता है और ज्ञानी का अनुभव क्या है तू शास्त्र प्रमाण जन चेन्मोवेन अकड़ता है किन्तु शास्त्र प्रमाण से जन्म अपने अनुभव के द्वारा ज्ञानी को अकड़ता ही है उसको तो यही लगेगा मैं कुछ नहीं सकता है ना किन्तु शास्त्र प्रमाण जन्म अपने अनुभव द्वारा वह अकरता ही है स एवं इस प्रकार वह दूसरो के द्वारा आरोपित करत वाला इस प्रकार वह कैसा है अध्यारोपी तो आरोपी देखी बात है कि वह दूसरे के द्वारा आरोपित कर्तृत्व वाला शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए विच्छाटन आदि कर्म, कर कर। कर्म को कर कौन से कर्म, कर्म को करके विच्छाटन आदि कर्म को आदि स्नान आदि कर्म को करके विच्छाटन आदि कर्म को करके भी, ना भी ना न निबद्ध कृष्ठ आदि न निबद्धते है ना तो विच्छाटन आदि कर्म ले रहे सब कर्म नहीं ले रहे वास्तविक क्योंकि अतीका ही इनको मान्य है नीति का है ना दूसरे के द्वारा आरोपित कर्तृत्व वाला दूसरे के द्वारा आरोपित कर्तृत्व वाला शरीर मात्र के लिए विख्याटन आदि कर्म को करने पर भी नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है तो देखो यहाँ भाष्यकार बताते हैं कि बंद हेतु कर्मणा सहित कष्ट, या बंद हेतु कार से बंद कार्य कष्ट या बंधन कारक हेतु तो के सहित क्योंकि नन कैना नहीं बनता है क्यों नहीं बनता तो बताते हैं क्योंकि ज्ञाने बिना है ना क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा हेतु सहित बंधन कारक कर्म दग्ध हो चुके हैं बंध हेतु कर रहे है बंधन कारक क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा हेतु सहित बंधन कारक कर्म दग्ध हो गए हैं कर्म का हेतु क्या है अभिज्ञा कर्म का हेतु क्या है तो हेतु सहित कर्म दग्ध हो मतलब उसकी अभिज्ञान सहित कर्म दब हो गयी है क्योंकि ज्ञानी के द्वारा हेतु सहित बंधन में दग हो गए हैं इसलिए क्योंकि से सब कर्म तो नष्ट हो रहे पहले वाले और आगे वो दिवाय होता नहीं उक्ता अनुवादी ऐसा उक्तानुवादा योग यह उक्त अर्थ यह उक्त अर्थ अनुवाद ही है ऐसा यह कौन कृप्वा अपनी नानीबद्ध के यहाँ कृप्वा निबद्ध के यह अंश कौन सा अंश तुआ या अंश से उक्त अर्थ का अनुवाद है कौन सा अर्थ है किस अर्थ का अनुवाद है जो ज्ञान अग्नि दर्द कर्माणम कहा जाता पहले ज्ञान आग्नि दर्द कर्माणव है ना तो इसका अनुवाद है ज्ञान अग्नि दर्द कर्माण से जो कहा गया है वही यहाँ पर कहा जा रहा है अनुवाद समझते है की जिसको पहले कहा गया उसका पुनः कथन करना ज्ञान अग्नि दर्द कर्मान से बोल दिया गया ज्ञान रूप अग्नि सभी कर्म दग्द हो गए हैं वही बात यहाँ पर आई क्यों नहीं फंसता है क्यों नहीं बन बनता है से सभी कर्म दग हो जाते हैं तो उसका तो तो ये ये करो पूर्व में आया था निकी सुन तोलाशो नई करोगी तो तत्वा कर फलासंगम इसी अरे श्लोक इस श्लोक के द्वारा इसका अन्वय समझो इस श्लोक के द्वारा थोड़ा नीचे में इस श्लोक के द्वारा क्या है इसी कर्मा बा है ना क्या चार पाँच सुन की याद तत्वा कर इस श्लोक के द्वारा कर्मा बा प्रदर्शिता कर्मा भाव कहा गया कर्मा भाव और यही शब्दों को देखो कि किस प्रकार कर्मण अभिप्रवृत्ता अपनी नव किंचित करो दिशा इसी है ना कर्मण अभिप्रवृत्ता में प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ करता ही नहीं है नहीं। इस प्रकार कर्म का भाव कहा गया कर्मण इस श्लोक में आया है ना कर्मण अभिप्रवृत नहीं करो दिखा तो वही लिखा है यहाँ पर कर्मण अभिप्रभिप्रता अभिप्रवृत्ता अपनी ना एवं किंचित करो दिशा इस प्रकार कर्माभाव कहा गया किस श्लोक द्वारा कहा गया बोलो तो इस, इस बारे शब्द सब लगाइए। लगाइएसंगम इस श्लोक के द्वारा जो कर्मों का आरंभ करने वाला होकर जो कर्मों का आरंभ करने वाला होकर जब वे निष्क्री ब्रह्मात्म दर्शन से संपन्न होता है निष्क्रिय कािया रह रहित या विकार रहित विकार रहित ब्रह्मत्म का दर्शन मतलब विकार रहित ब्रह्म को अपना आत्मा जान लेता है विकार रहित ब्रह्म को अपना आत्मा अपना आत्मा जानना अपना स्वरूप जानना, जानगात्म दर्शन से संपन्न होता है तब तथिक है उसका कौन जो संपन्न होता है जब निश्चित संपन्न होता है तब उसका किसका निष्क्रिय ब्रह्मत्म दर्शन ऐसी सम्पन्न ज्ञानी का निष्क्रिय ब्रह्म दर्शन ऐसी सम्पन्न ज्ञानी के अपने या आत्मा का अपना ज्ञानी के अपने कर्ता कर्म और प्रयोजन के अभाव देखने वाला एक मिनट तस्ट है ना तस्त का अंदर मैं बताऊंगा तब अपने अपने कर्म कर्ता और प्रयोजन के अभाव देखने वाले उस ज्ञानी का तस्व यहाँ ले आइए योजना तो अभाव दर्शना तस्त अपने अपना कोई कर्ता नहीं है अपना कोई कर्म नहीं है और अपना, अपना कोई प्रयोजन नहीं है इस तरह अपने कर्ता कर्म और प्रयोजन के अभाव तूनों का अपने कर, अपना कर्ता का अभाव अपने कर्म का अभाव अपने प्रियोजन का अपना कोई करता नहीं कर्म नहीं अपना कोई प्रयोजन नहीं कौन सा ज्ञानी जो मार्गदर्शी है उसके कर्म उस परित्याग प्राप्त होने पर तो जो निष्कृत मार्गदर्शन से सम्पन्न हो गया अपना कोई करता कर्म प्रियोजन है नहीं तो कर्म का परित्याग प्राप्त हुआ तो कर्म का परित्याग प्राप्त होने आरोप किसी कारण से कर्म परित्याग असम्भव होने पर किसी कारण कर्म परित्याग असम्भव होने पर पहले की तरह उस कर्म में प्रवृत्त होने पर वह कुछ करता ही नहीं है इस प्रकार कर्म का अभाव कहा गया है ना तो ये जो का तो कर्म का कर परित्याग प्राप्त हुआ फिर कर्म का त्याग नहीं कर सकता तो लोग सुंदर के लिए कर रहा है इसके लिए कर रहा है आ, ये सन्न नहीं है न ज्ञानी है लेकिन सन्यासी है सन्यासी नहीं दिया कर्म का परित्याग नहीं होता की कर्मों का परित्याग इससे नहीं हुआ इससे कर्म अकर्म में बताए थे ना पहले से संपन्न तो है अब देखेंगे लग गया इस प्रकार कर्म का अभाव कहा गया किसके द्वारा श्लोक द्वारा लग जाएगा इस श्लोक के द्वारा और कर्म किसके कर्म का अभाव कहा गया किस प्रकार कहा गया तो यहाँ पर पूर्व वक्त किसके कर्मो का अभाव कहा गया प्रारंभ कर्माशन जैसा लिखा है अब देखेंगे इस, इस प्रकार जिसके कर्म का अभाव कहा गया इस प्रकार जिसके कर्म का अभाव अब वा करने पर भी नहीं करता है क्योंकि तो ज्ञान अग्नि के कर्म उससे दर्द हो गए न इस प्रकार जिससे कर्म का अभाव कहा गया है उसको ही उसको भी देखो गत तो ना से गर्ष में आशक्ति ज्ञान अवश्य तथा ज्ञान में ज्ञान में स्थित चित्त वाले गत संघर्ष कर आसक्ति रही आसक्ति रही तथा ज्ञान में स्थित है चित्त वाले इसने कर्मा कर्म को त्याग नहीं दिया है ना तभी तो लिखा है यज्ञाए आचरता यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करने वाले यज क्या है भगवान की आराधना रूप में है यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करने वाले ऐसे मुक्त व्यक्ति के ऐसे मुक्त व्यक्ति कर्मसंगत से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरता मुक्त समग्रम कर्म प्रबुल प्रबुल आ सकती रही थे ज्ञान में स्थित चित्त वाले तथा यज्ञ के लिए आचरण यज्ञ के लिए कर्म करने यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करने वाले मुक्तात्मा के यज्ञ के लिए के लिए कर्म का आचरण करने वाले मुक्तात्मा के समग्र कर्म लीन हो जाते हैं सभी कर्म लीन हो जाते हैं मतलब सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात वो फल पूर्ण पागरूप फल नहीं देते हैं जो मुक्त है ना हाँ सम् लगाएंगे कब संघर्ष अर्थ है सर्वतो निवृत आ सत्य है सब और से आसक्ति से रहित सब से आसक्ति से रहते मनुष्य का दर्शन क्या है सर्वतो निवृत्ता सकते सब ओर से आसक्ति से रहित ठीक है सब से आसक्ति से रहित है और मुक्त कार्य किया है निवृत्त धर्मा धर्म आदि बंधन से ये धर्म धर्म आदि बंधन जिससे निवृत्त हो गया अभी से राधर सबको कि जिसके धर्मा धर्म आदि बंधन निवृत्त हो गए हैं ठीक है धर्मा धर्म आदि रूप बंधन जिसके निवृत्त हो गए हैं धर्म रूप बंधन धर्म रूप बंधन द्वेष द्वेशन सब निवृत्त हो गए है। हैं ज्ञान अवस्थित चेता को समझाते हैं वो भी है यहाँ पर ज्ञाने एव अवस्थितम चेता ये सह ज्ञाने एवं अवस्थितम चेता ये त्रिपद भोगी है ज्ञान में इससे चित्त है जिसका यहाँ चेता का चेता चेता चेता चेता हा। चेता बेधस तो की तो तरह नहीं चेटा, चेटा, में... नहीं तो ये नहीं चेतसी तो किस में रहा है हाँ तो बेधस तो खुली है उसकी तरह नहीं चलेंगे ज्ञान में चेता चेत बेधस की तरह नहीं चेता चेतसी चेता चेतान से ज्ञान में ही स्थिर चित्त है जिसका उसे क्या कहेंगे ज्ञानवस्थित चेताह यह मनुष्य का वाचक हो गया ना इसलिए ज्ञानावस्थित पुणि ज्ञान में लेनावस्थित चेत लोक में के हा। हाँ। लो के है ना ज्ञान चेत साह ते लेना ज्ञानावस्थित चेत यज्ञ कर है यज्ञ के लिए यज्ञ कर है यज्ञ निवृति यज्ञ निवृत्ति अर्थ हम मतलब यज्ञ का संपादन करने के लिए यज्ञ को करने के लिए यज्ञ को संपन्न करने के लिए करते हैं निवर्त नि को संपन्न करने के लिए कर्म का आचरण करने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए कर्म का आचरण करने वाले मुक्त के मुक्त आया ना? दुप्ते। दुप्ते। है ना मुक्त मुक्त के अन्य क्रम है गशा यज्ञ आचरता मुक्त समग्रम कर्म प्रबल यजे तो यज्ञ के लिए आचरण करना है ना ये संस्थ नहीं है ना और पहले संख्या जहाँ पर आया था अनुसार ये है उसका अब ध्यान देना यज्ञ आये यज्ञ सम्पन्न करने के लिए कर्मों का आचरण करने वाले ज्ञानी के कर्म समग्रम समग्रम को समझाते हैं अग्रण अग्रिण वर्षते समग्रम अग्रण अग्रिण वर्षते अग्र के साथ रहता इसे समग्र कहलाता है अग्रण का भलेना हैं का फल के साथ होता है इसलिए क्या कहते हैं समग्र फल के साथ कौन होता है कर्म इसलिए कर्म को क्या कहते हैं फल नहीं समझ जो अग्र के साथ रहता है उसमें समग्र कहेंगे अग्रता फल और फल के साथ कौन रहता है कर्म तो कर्म को क्या कहेंगे समग्र समग्र का प्यार होगा फल कर्म क्या होगा समग्रम कर्म क्यूँकी समग्रम इस प्रकार समग्र कौन हुआ कर्म हल्के फल हुआ कर्म तब समय प्रबलिय नष्ट हो जाता है ठीक है उसका कर्म कुछ भी बंधन कारक नहीं हुआ ये कर्म क्या प्राप्त था किसी कारण नहीं किया तो इसका भी कदम बंधन कारक नहीं है ये भी मुक्त है ठीक है अब देखेंगे पुनः अकस्मात कारणारिव कर्मे पुनः किस पुनः अस्मात कारण पुनः किस कारण से किया जाने वाला कर्म अपने फल को न करते हुए अपने कार्य को न करते हुए पुनः अकस्मात कारणार्थ विम कर्म कर पुनः किस कारण से किया जाने वाला कर्म अपना कार्य न करते हुए फल सहित लीन हो जाता है या फल सहित विनष्ट हो जाता है लग गया बिना किस कारण से किया जाने वाला कार्य अपने कर्म बिना किस कारण से किया जाने वाला कार्य अपने कार्य का आरंभ ना करते हुए उसका कार्य क्या फल लेना अपने कार्य फल देने को आरंभ ना करते हुए फल सही का नष्ट हो जाता है इस पर कहते हैं यदि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 ना? शुरु ना? शुरु ना? शुरु है सब देना तो और जो अग्नि में जो हविश दिन जा रही है वो भी क्या है ने? ने? ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म के द्वारा किया हुआ होम द्वारा किया हुआ होम ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म के द्वारा किया गया होम है अग्नि भी ब्रह्म है करने वाला भी ब्रह्म है अब ऐसा लगाना ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म के द्वारा किया गया होम भी ब्रह्म है होम भी क्या अब देखना ब्रह्म कर्म समाधिना तीन घंटा ब्रम में एकाग्र करने, चित्त वाले।, चित वाले उस ज्ञानी के द्वारा ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र ज्ञानी के द्वारा गंतव्यम कर प्राप्त करने योग्य है प्राप्त करने योग्य क्या है कर्म का प्रसंग है ना तो सब कुछ ब्रह्म ही है इसलिए क्या है की फल सही उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं फल नहीं लेते हैं अब पंक्ति ब्रह्मापणम को जैसे इसको शायद भोजन तो पहले बोलते हैं ना हाँ बढ़िया तो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मीर अच्छा तो यहाँ पर ये भोजन हो है ब्रह्मीर ब्रह्मा बताइए ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अर्पण को समझाते है क्या एन अर्पयति जिसके द्वारा अर्पित करते हैं उसे ब्रह्म है कहते हैं लगाइए करणेन का साधन जिस साधन के द्वारा ब्रह्म वेदता अग्नौविपी जिस साधन के द्वारा ब्रह्म वेदता अग्नि में हविष अर्पित करता है सद करते तभकर ही वह साधन वो ब्रह्म वेदता है लेकिन अभी कर्मों का त्याग किसी कारण ऐसी नहीं होगा में रहता भी कर्म कर रहा अच्छा गृहस्थ में रहते वे कर्मों को छोड़ना भी पाप माना को छोड़ना नहीं है, करना ऐसा मान करके अब देखेंगे जिस साधन से ब्रह्मवेत्ता वे अग्नि में भविष्य अर्पित करता है उस साधन को क्या कहते हैं तट करके तत्ना वो साधन ब्रह्म ही है ऐसा दिखता है ऐसा वो साधन ब्रह्म ही है ऐसा दिखता है या ऐसा विचार करता है ऐसा विचार करता है आत्मव्य आत्मव्य सत्य अभाव पश्चिमी आत्मा के बिना उसका अभाव देखता है किसका साधन का मतलब ब्रह्म के बिना उसका अभाव है आत्मा के बिना उसका, उसका अभाव है कौन साधन क्या श्रुप आत्मा के ब्रह्म के बिना उसका अभाव है ब्रह्म के बिना उसकी सस्ता है क्या नहीं ब्रह्म के बिना आत्मा के बिना उसका अभाव देखता है इसी पश्चित का अर्थ है आत्मव्य अभाव पश्चिमी या इसी पश्चित का अर्थ हो गया कि के बिना उसका अभाव देखता है तो अब देखना यथा तो यही है ना कि सब कुछ ब्रह्म ही है ना तो ऐसे ही जो है ना व्यवहार में ऐसा सब है ऐसे विचार में सब ब्रह्म होता है यथा सुक्ति काम का रस्ता अभाव पर सु में रजत का अभाव देखता है जैसे सुक्ति में रजत का अभाव देखता है अब लगाएंगे यहाँ पर ब्रह्मेव अर्पणम इसी ते अर्पणम इस कि ब्रह्मणम इस बात के के द्वारा तद से वही कहा जाता है वही अभी समझा रहे हैं जैसे सुप्तिका में रजत के अभाव को देखता है वही तदकार से वही बात ब्रह्मो अर्पणम अर्पणम इस बात से कही जाती है समझाते हैं यथा जैसे जो रजत है वो सुक्तिका ही है सुप्तिका में रजत के अभाव को देखता है इसका मतलब जो रजत है वो मतलब रजत वहां सुक्तिका से अलग है क्या इसी प्रकार से जो श्रु है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 इसी प्रकार समझ लेना इसी प्रकार जो अर्पण है वो ब्रह्म ही है क्या जो रजत है वो सु है तो जो अर्पण है वो क्या है ब्रह्म ही है अच्छा लगाएंगे ब्रह्म अर्पणम ये दोनों असमस्त पद है असमस्त पद लेकर समास समित पदे ये दोनों समासरित पद है ब्रह्म प्रथमा एक बुछना प्रथमा एक सवर्ण वीर हो गया है समास यहाँ ये दोनों समास रहित पद है ठीक है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 भाष्यकार ब्रह्मवि का आगे व्याख्यान करेंगे ये ब्रह्मार्पणम का ही व्याख्यान चल रहा है ये ब्रह्मार्पणम का ही भी भी भी तो अर्पण बुद्धि से किसको ग्रहण किया जाता है श्रु को हाँ वो थोड़ा भूल हो गई यदि अर्पण बुद्धिया अर्पण बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाता है किसे श्रु को जिससे वो डालते अर्पण करते है ना उसको श्रु कहते चिमत्त सा होता है लोक में अर्पण बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाता है अश ब्रह्म विदा तद ब्रह्म इस ब्रह्म के लिए वह ब्रह्म ही है कौन श्रु अर्पण का साधन अर्पण बुद्धि से किसे ग्रहण किया जाता है अर्पण के साधन को श्रु को असम विद्या के लिए वह श्रु ब्रह्म अच्छा ब्रह्म हवि देखना तथा उसी प्रकार है। यद हवीर बुद्धिया ग्रहिमानम हवि बुद्धिया यद हवीर बुद्धि से जिसे ग्रहण किया जाता है हविष बुद्धि से जिसे हाँ हविष अलग अलग होती है कहीं पर घृत होगा कहीं पर दधी होगा कहीं पर कुछ और होगा है अग्निगोत्र में पैसा रदना भी होती जदि पैस दोनों हो जाते हैं तो यह देखेंगे उसी प्रकार हविष बुद्धि से जो ग्रहण किया जाता है तद अश्य ब्रह्म वह अश्य कर् इस ब्रह्म के लिए तद ब्रह्म इस ब्रह्मवेत्ता के लिए वह ब्रह्म ही है कौन हविष हविष बुद्धि से हविश ग्रहण करेंगे हाँ इस ब्रह्मवेटता के लिए हविष ब्रह्म ही है ओके तो मैं रहा फोन करने के लिए फोन में देखी थी फोन से आप फोन वहां आया फोन में वापस चले